परमार्श प्रसंग दो मनुष्य का समस्त जीवन ही प्रलोभनों की समष्टि है कावादी सड़पियों के तो आँख में नींद ही नहीं वे केवल घूमते ही रहते हैं कि किसको फंदे में फांस कर ग्रसित करें इसीलिए सब समय सचेत रहने की जरूरत है सदा होशियार रहना पड़ेगा सर्वदा सत विचार और प्रार्थना करने करते रहना पड़ेगा चोर यदि देखता है कि घर में चिराग जल रहा है और कोई जग रहा है तो वह उस घर में सेंध नहीं काटता अन्यत्र चला जाता है जो ही तुम अलग हुए असावधान या दुर्बल हुए कि उसी समय तुम्हारे शत्रु खाली अवसर पाकर जोड़ पकड़ते हैं बार बार तुमसे हार जाने पर भी तुम्हें यातना चक्र में डालने की चेष्टा करेंगे किसी भी तरह ठहरेंगे नहीं न हटेंगे पर तुम किसी भी तरह हार नहीं मानना हताश नहीं होना बार बार गिर जाने पर भी पुनः नए उत्साह से उठकर खड़े हो और लड़ो फिर देखोगे कि तुम्हारी हार भी जीत में ही शामिल हो जाती है इससे तुम प्रतिबार ही कुछ और आगे बढ़ जाओगे उच्च जीवन बिताने के लिए सचमुच ही जिनका आंतरिक आग्रह है उन्हें भगवान ही सहायता करते हैं बल देते हैं प्रेरणा देते हैं उनकी विघ्न बाधाओं को दूर करके पथ सुगम कर देते हैं वे जब शत्रुओं से अविराम युद्ध करते हुए थक जाते हैं और व्याकुल अंतःकरण से उनकी शरण ग्रहण करते हैं तब वे अवश्य ही उन्हें अपनी क्रोध प्रदान करते हैं वे शरणागत वत्सल हैं दो सौ सैंतीस भक्त भगवान की सेवा करता है कि भगवान भक्त की सेवा करते हैं ऐसा एक समय आता है जब भक्त देखता है वह उनकी और क्या सेवा करता है या कर सकता है भगवान ही उनकी सेवा कर रहे हैं उनके लिए तो भगवत सेवा गंगा जल से ही गंगा पूजा के समान है उन्हीं की दी वस्तुएं उन्हें देना भक्त तो अपने लिए कुछ भी चिंता नहीं करता भगवान को ही उसके लिए चिंता कर रहती है भक्त मैं उसको कहता हूँ जिसकी भगवान में शुद्धा भक्ति निष्काम अहेतुकी भक्ति है जो भगवत प्रेम में पागल हैं ऐसे सदा तदगत चित्त भक्त का बोझा भगवान ही झोते हैं योगक क्षेम वहाम्य हम ऐसे भक्त बड़े दुर्लभ हैं हमारे पुराण इतिहास आदि में उनकी कथाएं हैं जैसे नारद प्रहलाद सुखदेव विदुर श्री राधा तथा अन्य ब्रज गोपिकाएं व गोपगण उद्धव हनुमान इत्यादि ऐतिहासिक युग में है श्री चैतन्य देव मीराबाई रामानुज तुकाराम, रामप्रसाद, प्रसाद श्री रामकृष्ण विवेकानंद पौहारी बाबा नागमहाशय आदि इनमें श्री राधा श्री चैतन्य और श्री रामकृष्ण भगवान के अवतार समझे जाकर पूजित होते हैं